श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूजक पद ग्रहण हृदय राम का कहना था कि इस प्रकार गीत गाते हुए दोनों नेत्रों के आंसुओं से उनका वक्ष स्थल प्लावित हो जाता था और जब वे पूजन किया करते थे उस समय इतने तन्मय हो जाते थे कि पूजन के स्थल पर किसी के आने अथवा समीप में खड़े होकर वार्तालाप करने का कोई शब्द उनके कानों तक नहीं पहुंचता था श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि अंगन्यास, पूजन के के अंगों को संपन्न करने के समय वास्तव में उन मंत्र को अपने शरीर में उज्जवल रूप से सन्निविष्ट देखा करते थे उनको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि सर्पाकृति कुंडलनी शक्ति सुषुमना मार्ग से सहस्त्रार में पहुँच रही है और शरीर के जिस जिस अंश को वह त्याग रही है वे अंश एक साथ निष्पंद, शून्य तथा मृतवत हो जा रहे हैं साथ ही पूजा पद्धति के अनुसार जिस समय वे रम इति जलधारा या वन्य प्रकार चिं विचिंतम अर्थात रम इस मंत्र वर्ण का उच्चारण कर पुजारी अपने चारों ओर जल छलक कर यह चिंतन करे कि मानो अग्नि की दीवाल द्वारा पूजन का स्थान घिरा हुआ है एवं तदर्थ किसी प्रकार का विघ्न वहां प्रवेश नहीं कर पा रहा है इत्यादि शब्दों का जब वे उच्चारण करते थे उस समय उन्हें यह स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि उनके चारों ओर सत जिहा विस्तार कर अग्नि की अगम्य दीवाल विद्यमान है तथा सर्व प्रकार के विघ्नों से पूजन स्थल की वह पूर्णतया रक्षा कर रही है हृदय राम का कहना था कि पूजन के समय श्री राम कृष्ण देव की तेजह पुंज देह तथा तन्मय भाव को देखकर कर अनान्य ब्राह्मण लोग आपस में यह कहा करते थे कि साक्षात ब्रह्मण्य देव मानव शरीर धारण कर पूजन करने बैठे हैं देवी भक्त राम कुमार जी दक्षिणेश्वर आने के उपरांत यद्यपि आत्मीय वर्ग के भरण पोषण के बारे में बहुत कुछ निश्चिंत हो चुके थे फिर भी अन्य एक विषय के बारे में वे अत्यंत चिंतित रहते थे कारण यह था कि वहां आने के पश्चात उन्हें अपने कनिष्ठ भाई की निर्जन प्रियता तथा संसार के प्रति एक प्रकार की उदासीनता दृष्ट गोचर हो रही थी जिससे घर की उन्नति हो सकती है ऐसे किसी भी कार्य में उनका कोई ध्यान देखने में नहीं आता था वे देखते थे कि सायं प्रातः बालक जब तब मंदिर से दूर गंगा तट पर अकेला घुमा करता है पंचवटी के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है अथवा पंचवटी के चारों ओर उस समय जो जंगल था वहां प्रविष्ट हो बहुत देर बाद वहां से निकल रहा है रामकुमार जी सर्वप्रथम यह सोचते थे कि शायद कामार पुकुर में माता जी के पास लौटने के लिए बालक व्यग्र हो रहा है तथा उसी बात का निरंतर चिंतन कर रहा है किंतु इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भी जब उसने स्वयं अपने मुंह से घर लौटने की कोई चर्चा नहीं की तथा कभी कभी पूछने पर भी जब उनको उस बात की सत्यता विदित नहीं हुई तब उसे घर वापस भेजने का कोई प्रश्न ही न रहा उन्होंने सोचा कि अपनी आयु भी अधिक हो चुकी है शरीर भी दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है अतः कब जीवन समाप्त हो जाएगा यह कौन कह सकता है ऐसी स्थिति में व्यर्थ समय नष्ट न कर बालक को इस योग्य बना देना नितान्त आवश्यक है जिससे वह अपने पैरों खड़ा होकर दो पैसा अर्जन कर घर का निर्वाह कर सके इसलिए मथुर बाबू ने जिस समय बालक को देवालय में नियुक्त करने के बारे में राम जी से राय मांगी थी उस समय वे अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उसके कुछ दिन बाद मथुरबाबू के अनुरोध से बालक ने जब सर्वप्रथम श्रृंगार करने एवं तत्पश्चात पूजा के कार्यभार को स्वीकार किया तथा दक्षता के साथ उन कार्यों को वह करने लगा तब वे कुछ निश्चिंत हो उसे श्री दुर्गा सप्तश्रती का पाठ एवं श्री काली माता तथा अन्यन्देवेवियों की पूजन आदि की शिक्षा देने लगे कर्म ब्राह्मणों के लिए जिन विषयों की शिक्षा आवश्यक है श्री रामकृष्ण देव उन विषयों में शीघ्र ही पारंगत हो गए शक्ति मंत्र की दीक्षा दिए लिए बिना देवी का पूजन करना उचित नहीं है यह सुनकर उन्होंने शक्ति मंत्र में दीक्षित होने का भी संकल्प किया श्री केनाराम भट्टाचार्य नामक एक प्रवीण शक्ति साधक उस समय कलकत्ते के बैठक खाना बाजार में रहते थे रानी रासमढ़ी के दक्षिणेश्वर के देवालय में वे प्रायः आते जाते रहते थे और संभवतः मथुरबाबू आदि सभी प्रमुख व्यक्तियों से उनका परिचय भी था हृदयराम से हमने सुना है कि उनसे जिन लोगों की जान पहचान थी वे सभी उनको अनुरागी साधक मानकर उनका विशेष सम्मान करते थे श्री रामकृष्ण देव के अग्रज राम कुमार जी के साथ पहले से ही वे परिचित थे श्री रामकृष्ण देव ने उनसे दीक्षा लेने का निश्चय किया हमने सुना है कि दीक्षा लेते ही श्री रामकृष्ण देव भावावेश में समाधिस्थ हो गए थे और उनकी असाधारण भक्ति से मुग्ध हो श्री केनाराम जी ने इष्ट प्राप्ति के विषय में उनको हार्दिक आशीर्वाद भी दिया था राम जी तब से चाहे शारीरिक अस्वस्थता के कारण हो अथवा श्री रामकृष्ण देव को उस कार्य में अभ्यस्त कराने के लिए ही हो स्वल्प परिश्रम साध्य श्री राधा गोविंद जी की सेवा पूजा स्वयं करने लगे और श्री काली माता का पूजन कार्य श्री रामकृष्ण देव के द्वारा संपन्न कराने लगे मथुर बाबू ने इस बात को सुनकर तथा यह जानकर कि देवी के पूजन कार्य में श्री रामकृष्ण देव दक्ष हो चुके हैं विष्णु मंदिर में स्थायी रूप से पूजा करने के लिए राम कुमार जी से अनुरोध किया अतः तभी से श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर में सेवा पूजा करने लगे वृद्ध राम कुमार जी का शरीर कमजोर था और काली मंदिर के अत्यधिक कार्यभार को संभालना उनके लिए संभव नहीं था यही सोचकर मथुर बाबू ने इस प्रकार पुजारियों में कार्य वितरण किया था इस व्यवस्था से राम जी भी बड़े आनंदित हुए तथा छोटे भाई को देवी की सेवा पूजा यथावत संपन्न करने की शिक्षा प्रदान कर निश्चिंत हो गए इसके कुछ दिन बाद मथुर बाबू से कहकर उन्होंने हृदयराम को श्री राधा गोविंद जी की पूजा में नियुक्त किया एवं स्वयं अवकाश लेकर कुछ दिन के लिए घर लौटने की व्यवस्था करने लगे किंतु रामकुमार जी के लिए घर जाना संभव न हो सका घर वापस जाने की तैयारी करते हुए कलकत्ते के उत्तर दिशा में श्यामनगर मुलाजोड़ नामक स्थान पर कार्यवश उन्हें दो चार दिन के लिए जाना पड़ा और वहीं एकाएक उनका निधन हो गया रामकुमार भट्टाचार्य ने रानी रसमणी का देवालय प्रतिष्ठित होने के बाद केवल एक वर्ष जीवित रहकर श्री जगन की सेवा पूजा की थी संभवतः बंगला सन बारह सन अट्ठारह ईस्वी के आरंभ में उनका देहांत हुआ था